ब्रह्म सूत्र के प्रथमाध्याय प्रथम पात के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं चतुर्थ अधिकरण के दो वर्णकों में से प्रथम वर्णक का विचार हो गया है द्वितीय वर्णक के पूर्वपक्ष वृत्तिकार के मत पर विचार हो रहा है वृत्तिकार का कथन है उपनिषदों ब्रह्म का प्रतिपादन कर रही है लेकिन कार्य अनावित ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं अपितु कार्यान्वित ब्रह्म का प्रतिपादन उपनिषदे करती हैं ब्रह्म प्रतिपादकत्व उपनिषदों में सिद्धांति को भी अभिष्ट हैं, वृत्तिकार भी मानते हैं लेकिन उपनिषदों के द्वारा ब्रह्म के प्रतिपादन का प्रकार के विषय में दोनों में एकमत्य नहीं है वृत्तिकार कहते हैं कार्यान्वित रूप से कार्य यानी अनुष्ठेय उपासना और उससे अनवितो यानी उसका विषय कर्मकारक रूप शेष के रूप में उपनिषदों से ब्रह्म का प्रतिपादन होगा और का उपासना अन्वित ब्रह्म का उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादन हो रहा है तो पहले वृत्तिकार कामत बताया जा रहा है कि उपनिषदों से कार्यान्वित ब्रह्म का ही प्रतिपादन होगा अपनी इस मान्यता में पूर्व मीमांसा दर्शन के सूत्र तथा पूर्वमीमांसा पर जो शबर स्वामी जी का भाष्य है उसके कुछ वचन प्रमाण के रूप में बता करके ये कहा कि शास्त्र प्रवृत्ति निवृत्ति रूप फल वाला है और जो अपने अधिकारी में अधिकारी के द्वारा अपेक्षित साधन विषयक प्रवृत्ति का उत्पादक बने और अधिकारी को अनपेक्षित भावी अनर्थ के साधन से अधिकारी में निवृत्ति का उत्पादक हो वही शास्त्र है कर्मकांड ऐसा ही करता है तो कर्मकांड की समानता ज्ञानकांड में होने से यानी शास्त्रत्व होने से जैसे कर्मकांड शास्त्र है ऐसे ज्ञान कांड भी शास्त्र हैं और शास्त्र होने से उसे अपने अधिकारी पर शासन करना पड़ेगा रो शासन होगा अधिकारी के अभिष्ट फल के साधन में अधिकारी को प्रवृत्त करना और अधिकारी को अनपेक्षित जो अर्थ हैं उसके साधन से अधिकारी को हटाना यही होता है शासन शास्त्र का व्यापार और यह शास्त्र का व्यापार करने वाला माना जाता है शास्त्र ग्रंथ तो उपनिषद शास्त्र हैं तो उसका फल होगा उपनिषद अधिकारी में प्रवृत्ति या निवृत्ति ये फल है और इस प्रकार का फल संपन्न करने के लिए मानना पड़ेगा कि उपनिषदों के अधिकारी को अपेक्षित मोक्ष का साधन प्रयत्न साध्य है प्रवृत्ति तब तो हो पाएगी तो मोक्ष का साधन केवल शास्त्र से उत्पन्न हुआ ज्ञान मात्र नहीं अपितु अनुष्ठेय जो उपासना है ब्रह्मोपासना वो मोक्ष का साधन है तो उपनिषदों के अधिकारी का अभिष्ट मोक्ष का अनुष्ठे साधन है उपासना उसका विषय है ब्रह्म और मोक्ष के साधन भूत उपासना के विषय की जिज्ञासा जब मुमुक्षु को होती है शास्त्राधिकारी को होती है कि ब्रह्म का क्या स्वरूप है जिसकी उपासना से मेरे अभिष्ट मोक्ष की प्राप्ति होगी सिद्धि होगी वह ब्रह्म कैसा है तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य उपासना के विषय के रूप में ब्रह्म को बताएंगे तो इस प्रकार ब्रह्म कार्य विधि शेषत्व रूपेण शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित होगा ये बताया जा रहा है के द्वारा नारहति एवं भवितुम इसमें एवं शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए एवं नारहति एवं भवितुम ये वाक्य है वृत्तिकारृत्तिकार के प्रति जो सिद्धांति की एक आशंका थी उसका परिहार करने वाला आशंका ये थी कि धर्म जिज्ञासा सूत्रकार तथा ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रकार ने बताया है कर्म कांड का तथा ज्ञान कांड का विषय भेद जिज्ञासभेद बताया है तभी तो प्रकरण भेद होगा और ये जिज्ञास भेद तब सिद्ध होगा जब कर्म फल से कर्मकांड कांड के जिज्ञास्य कर्मफल से विलक्षण माना जाएगा ज्ञानकांड के ज्ञान का फल ज्ञान कांड का फल कर्म कांड के फल से विलक्षण होगा तो जिज्ञास्य भेद सिद्ध होगा और यदि इसके लिए फिर ये जो ज्ञान कांड में बताया गया फल है मोक्ष मुक्ति वो तो है कर्म फल से विलक्षण तो कर्म फल है अनित्य कर्म का कार्य होने से कृतक होने से और मुक्ति है नित्य सिद्ध और उसका व्यंजक है ज्ञान वह पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं होगा अपितु रज्जु ज्ञान जयसे रज्जु तथा चक्षु इंद्रिय के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है यानी वस्तु तथा प्रमाण तंत्र है ऐसे ही यह आ, मोक्ष का व्यंजक स्वरूप के आवरक अज्ञान का निवर्तक ज्ञान वो है मोक्ष का व्यंजक आवरण निवृत्ति द्वारा वह प्रमाण तंत्र होगा पुरुष तंत्र नहीं होगा तो पुरुष तंत्र न होने से पुरुष प्रयत्न अनधीन ज्ञान का फल नित्य सिद्ध होगा तब तो जिज्ञास से भेद होगा और यदि ये, ये कर्म फल और ज्ञान का फल इनमें लक्षण नहीं मानोगे अनुष्ठे का साध्य ही मानेंगे स्वर्ग के तरह मोक्ष को भी अनुष्ठे उपासना साध्य तो फिर जिज्ञास्य भेद सिद्ध नहीं होगा ये जो शंका की थी उसका समाधान कर रहे हैं वृत्तिकार की नारहति एवं भवितुम तो एवं भवितुम में एवं का अर्थ है कर्मफल का वैलक्षण्य ज्ञान फल में यानी मुक्ति में ज्ञान का फल जो मुक्ति है वह कर्मफल से विलक्षण नहीं है तो विलक्षण न होने पर जो सिद्धांती आपत्ति बता रहे थे जिज्ञास भेद की असिद्धि तो कहते हैं तो हमें इष्ट है जिज्ञास का भेद ही इष्ट है भेद इष्ट नहीं है अभेद ही समानता ही इष्ट है भेद की असिद्धि इष्ट है तो इसलिए जिज्ञास्य भेद की असिद्धि अभिष्ट होने से जिज्ञास से भेद का प्रयोजक जो कर्मफल का वैलक्षण्य ज्ञान फल में ये मानना उचित नहीं है न आर्हती एवं भवितुम तुम यानी ज्ञान फल कर्मफल से विलक्षण नहीं हो सकता कार्य विधि इत्यादि इस प्रतिज्ञा के हेतु प्रतिज्ञा के हेतु को बताने वाला वाक्य है कार्य विधि प्रयुक्त से ब्रह्मण प्रतिपाद्य मानवात तो क्यों मुक्ति में कर्मफल वैलक्षण्य सिद्ध नहीं होगा ते इसलिए कि कार्य विधि कार्य शब्द से लेना अनुष्ट उपासना और उसका जो विधान विधायक वाक्य उसे विधि शब्द से कहा जा रहा तो कार्य विधि यानी उपासना के विधि से प्रयुक्त कार्य विधि प्रयुक्त में प्रयुक्त शब्द का अर्थ है शेष इसलिए कार्य विधि प्रयुक्तस्य का अर्थ निकलेगा कार्य विधि शेषस्य शेष्म प्रतिपाद्यम उपनिषद भी तो उपनिषदों के द्वारा अनुष्ठेय उपासना विधि शेषत्वेन रूपेण ही ब्रह्म का प्रतिपादन होने से कर्मफल का वैलक्षण्य ज्ञान फल मुक्ति में अभीष्ट नहीं है हो नहीं सकता एवं भवितुम न अति यानी मुक्ति कर्मफल से विलक्षण नहीं हो सकती अब आत्मा वा अरे इत्यादि वाक्यों से ब्रह्म का प्रतिपादन उपासना विधि शेषत्व रूपे न ही हो रहा है ये वृत्तिकार कह रहे हैं ज्ञान विधि शेष के रूप में ही यह वाक्य ब्रह्म को बताते हैं ये उपासना के विधायक वाक्य पहले बताए जा रहे हैं विधि वाक्य और ब्रह्म को बताने वाले वाक्य बताए जाएंगे नित्य सर्वज्ञ सर्वगत इत्यादि से आत्मा वा अरे वरे इति यह आत्मा अपत पापमा सो अन्वेष्ट स विजिज्ञासी आत्मा इत्येव एव ब्रह्मवेद भवति इत्यादि विधानेषु सत्सु तो ये आत्मा दृष्ट्य इत्या अवतरण का टीका कारण लिखा कि ब्रह्मनो विधि प्रयुक्त स्फोट तो विधि प्रयुक्त प्रयुक्तत्व यानी विधिशेषत्व तो ब्रह्म के विधिशेषत्व को स्पष्ट करते हैं आत्मावार द्रष्टव्य इत्यादि ग्रंथ से उर्तिकार। तो आत्मावार द्रष्ट यहां पर तव्य प्रत्यय विधिअर्थ में है सिद्धांति कहते हैं अर् अर्थ में है वृत्तिकार कहेंगे विधि अर्थ में है यहां दर्शन की यानी ज्ञान की विधि हो रही है दर्शन है ज्ञान और ज्ञान है अनुष्ठे उपासना तो अमृतत्व यानी मोक्ष काम जो मैत्रेयी है वो चाहती है अमृतत्व को प्राप्त करना यानी मोक्ष को प्राप्त करना याज्ञवल के जी से अपने मोक्ष के साधन विषयक जिज्ञासा मैत्री ने की है कि आप सन्यासी बनने के लिए जा रहे हो तो जाइए कोई बात नहीं लेकिन आप मोक्ष का साधन जानते हो उसे मुझे बता करके जाइए। ये प्रार्थना की है तो याज्ञवल्के वल्केजी कहते हैं आत्मा वा अरे द्रष्टव्य अरे ऐसा संबोधन करके मैत्री को कह रहे हैं कि अमृतत्व कामे इसका अध्यार कर लेना अमृतत्व कामे आत्मा द्रष्टव्य तो जो अमृतत्व यानी मोक्ष काम है यानी मुमुक्षु है उसे चाहिए कि वह आत्मदर्शन करें आत्मदर्शन करें का मतलब आत्मदर्शन का अनुष्ठान करें वह आत्मदर्शन क्या है तो उपासना है तो आत्म उपासना करें तो आत्म यहां आत्म द्रष्टभ्य का अर्थ निकलेगा उपासितभ्य दर्शन उपासना होने से आत्मा वरे द्रष्टभ्य का अर्थ है आत्मा व अरे उपासित यदि मुक्ति चाहती हो तो आत्म उपासना करो तो आत्मउपासना से मुक्ति मिलेगी ये मुक्ति का साधन आत्मावार्य द्रष्टव्य वाक्य मुक्ति के साधन का विधान करता है आत्मउपासना का वो सब तो है ही है द्रष्टव्य भी विधि है और फिर उसका आ, ये होगा कि जिस आत्मा का आत्मा का जिस आत्मा की उपासना करनी है दर्शन करना है वह आत्मा कैसे हैं आत्मदर्शन कैसे होगा आत्मउपासना कैसे होगी तो कहा आत्म प्रतिपादक ग्रंथों से आत्मा का विचार करो उससे आत्मा का परोक्ष ज्ञान होगा जानकारी मिलेगी उपास्य के स्वरूप का निश्चय होगा इसी प्रकार का उपास्य का स्वरूप है करके और फिर अपनी वृत्ति को उस उपास्य आत्मा के आकार का ही निरंतर बनाते जाओ तो ये आत्मदर्शन हो जाएगा श्रवण और मनन आत्म उपास्य के स्वरूप का निश्चायक साधन है परोक्ष रूप से निश्चय कराएगा और फिर शुरू में द्रष्टव्य करके जो विधि किया उसी का उपसंहार है निधि ध्या वृत्तिकार के अनुसार तो दर्शन द्रष्टव्य का ही एक प्रकार से उपसंहार है श्रवण मनन से आत्म जो आत्म स्वरूप निश्चित हुआ उस आत्म स्वरूप का निध्यासन करो यानी दर्शन करो यही दर्शन है दर्शन करना है उपासना करना है उससे मुक्ति मिलेगी अमृतत्व की प्राप्ति होगी ऐसा वृत्तिकार कहेंगे उन वाक्यों का अर्थ तो केवल बृहदारण्य उपनिषद में मैत्री ब्राह्मण में मात्र मोक्ष के साधन के रूप में आत्म उपासना का विधान है ऐसी बात नहीं छांदज्ञ उपनिषद में भी आठवें अध्याय में प्रजापति ने इंद्र और विरोचन को आत्मदर्शन के उपाय के रूप में मोक्ष के उपाय के रूप में आत्म उपासना ही बताई है ये कह रहे हैं कि आत्मा यह आत्मा अपत पापमा सो अन्वेष्टव्य सबिज्ञासीव्य तो यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादि वाक्य में अपहत पापमत्वारी स्वरूप जो आत्मा है उसी का सो अन्वेष्ट यहां पर स इस सर्वनाम से ग्रहण किया जाता है और उसका ग्रहण करेंगे शब्द से तो अपहत पापमत्वादी स्वरूप आत्मा का अन्वेषण करो तो आत्मावारे द्रष्टव्य में दर्शन शब्द से जिस उपासना को कहा गया आत्म उपासना को मोक्ष के साधन के रूप में उसी आत्म उपासना को यहां पर आत्मान्वेषण शब्द से कहा जा रहा है आत्मान्वेषण करो का अर्थ है आत्मा की उपासना करो तो इस प्रकार वो आत्म उपासना ये का विधायक ये भी वाक्य है तो बृहदारण्य उपनिषद में और भी वाक्य हैं। आत्मा इत्येव उपासित तो आत्मा इत्येव आत्मा यानी मैं यानी आ जो भ्रांति में मैं मैं करके हमारे अहंता का आलमन बनता है वह केवल आत्मा नहीं है अपितु अनात्मा से संस्लिष्ट आत्मा है वह भ्रांति अवस्था में हमारे अहंता का आलंबन बनता है जैसे सर्पोयम इत्यादि भ्रांति में रज्जू आलंबन है लेकिन वह अपने में अध्यस्त सर्पादि से संस्लिष्ट जो रज्जु है रज्जु का सामान्य स्वरूप है वह अयम सर्प इत्यादि में आलम्बन मन रही है भ्रांति में रज्जु ही आलंबन मन रही है लेकिन अध्यस्त के साथ संश्लिष्ट रज्जु ऐसे व्यवहार अवस्था में अविद्या अवस्था में हम मैं मैं करके जिसे समझ रहे हैं वह केवल आत्म स्वरूप नहीं है वह अध्यस्त कार्यकरण संघात के साथ संस्लिष्ट आत्म स्वरूप है आत्म स्वरूप है उसका व्यावर्तक है एवं कारण और ये कहा जा रहा है कि आत्मा इतव आत्मा मात्र। जो अनात्मा है प्रकृति का परिणाम कार्यक्रम संघात उसका व्यावर्तक है एवकार उसे छोड़ करके उससे व्यावृत्त कार्य उपाधिभूत कार्यक्रम संघात मात्र से व्यावृत्त जो आत्म स्वरूप है उसी की उपासना करो उसी को अपनी अहंता का आलंबन बनाओ तो मोक्ष मिलेगा ऐसा यह बृारण्य उपनिषद कह रही है तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा, आत्मा इतव उपासीत और आत्मान एवल लोकम उपासीत लोकम शब्द का अर्थ है ज्ञानम यानी ज्ञान एव आत्मात आत्मा एव लोकम उपासित इसमें लोक ये विशेषण है आत्मा का तो आत्मा लोकम आत्मा एव उपासित इसमें लोकम का अर्थ है ज्ञान स्वरूपम आत्मा एवं उपासित जो आत्मा है उसी का अन्वेषण करे चिंतन करे उपासना करें तो यह वाक्य भी बृहदारण्यक उपनिषद का जो जड़ वस्तु है कार्यक्रम संघात उसका व्यावर्तक है एवकार और लोक शब्द ज्ञान को बता रहा ज्ञान यानी चेतन तो चिन्मात्र स्वरूप आत्मा का ही अहंग्रह चिंतन करो तो मुक्ति मिलेगी तो मुक्ति के साधन के रूप में चित स्वरूप आत्मा का ही चिंतन रूप साधन यहां पर बताया जा रहा है अनुष्ठे ये विधि वाक्य है मुक्ति के साधनों का विधान करने वाले ऐसे ब्रह्मवेद ब्रह्म भवती एवकार ब्रह्म ब्रह्म में आयकार की मात्रा है कि एकार की मात्रा है बाकी पुस्तकों में कैलाश वाली में ये तो सब यही एक ही पुस्तक है तो ये कार संभव तो ये कार है वहां पर है ना आई डबल है ना हाँ डबल होना चाहिए ब्रह्म यानी ब्रह्म नहीं तो ब्रह्म होगा तो येगा ब्रह्म भवति न ब्रह्म भवति ब्रह्म जैसा होता है ब्रह्म नहीं होता ब्रह्म जैसा होता है ऐसा अर्थ निकलेगा और यहाँ तो है ब्रह्म वह भोती ब्रह्म ही होता है तो ब्रह्म वेद यहां पर भी विधि समझना यहां ब्रह्म वेद यानी ब्रह्म की उपासना करने वाला ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है तो वेद का अर्थ निकालना आ, वेदन कर्तव्य ऐसा वेदितब्य हा हा हा तो ब्रह्म वेदितव्य ऐसा अर्थ निकलेगा पूर्व पक्ष यानी वृत्तिकार के अनुसार तो ब्रह्म का अहंग्रह चिंतन करने वाला ब्रह्म वेदन करना चाहिए एक अर्थ है ब्रह्म का अहंग्रह चिंतन करना चाहिए उपासना है ब्रह्म की अहंग्रह उपासना करने वाले को ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है तो टीकाकार ने ब्रह्म वेद इस, इसको भी विधि के रूप में परिणत करने के लिए ये कहा कि ब्रह्मवेद इत्यत्र ब्रह्म भाव कामो ब्रह्मवेदन इति विधि इति परिणम्यवका ब्रह्म भाव शब्द का अर्थ है मुक्ति मुक्ति तो ब्रह्मस्वरूप है ना तो मुक्ति चाहने वाला ब्रह्म भाव काम का अर्थ निकलेगा मुमुक्षु और उसे चाहिए ब्रह्म वेदनम कुरियात ब्रह्म वेदन करें का मतलब ब्रह्म की उपासना करें मुक्ति चाहने वाले को ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए ऐसी ब्रह्मवेद इत्यादि वाक्य में विधि समझना हा लेट विधि अर्थ में लेट है लेट लकार रहे हैं वो विधि अर्थ में हुआ और लोकम का अर्थ कर दिया ज्ञान स्वरूपम जो आत्मान एव लोकम उपासित में लोक शब्द है ना उसका अर्थ कर दिया ज्ञान स्वरूपम टीका में तो आत्मा एव लोकम उपासित ब्रह्म वेद भवति इत्यादि विधानसु सत्सु ये सब विधिवाक्य विद्यमान हैं इनके विद्यमान होते हुए को असो आत्मा ब्रह्म इति कॉसौआत्मा किंक्षाया तत्वसमर्पण उप वेदाता उपयुक्ता तो जब उपनिषदों में ज्ञानकांड में यह विधिवाक्य विद्यमान है तो वो इन विधि वाक्यों के द्वारा विहित जो उपासना है उस उपासना के विषय के रूप में विधि वाक्य में बताया गया जो आत्मा पदार्थ है और ब्रह्म पदार्थ है उसके स्वरूप की जिज्ञासा होती है कि को असो आत्मा जो आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यादि आत्म उपासना विधायक विधि वाक्यों में प्रयुक्त आत्म पद का अर्थ यानी आत्मा पदार्थ का क्या स्वरूप है जिसकी उपासना करनी है उपासना के विषय के रूप में बताया गया आत्मा का स्वरूप क्या है जिज्ञासा होती है ऐसे ब्रह्म वेदनम कुरियात तो यहां पर ब्रह्म की उपासना का विधान करने वाले वाक्य में उपास्य रूप से बताए गए ब्रह्म का क्या स्वरूप है ये जिज्ञासा हुई तो इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ज्ञान कांड में आए हुए इन विधि वाक्य से अतिरिक्त जितने भी वाक्य हैं, वे सब के सब उपास्य ब्रह्म का स्वरूप वर्णन करके विधि में उपयोगी है विधि के शेष भूत ब्रह्म का स्वरूप बता करके विधि में उपयोगी है प्रधान तो है उपनिषदों में ये सब विधि वाक्य और इनके अंग बन करके ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करने वाले आत्म स्वरूप का वर्णन करने वाले वाक्य शेष बन जाते हैं और सफल बन जाते हैं और इसमें सार्थक के हो जाता है क्योंकि मुमुक्षु की अपने अधिकारी मुमुक्षु की मोक्ष के साधन भूतो ब्रह्म उपासना में आत्म उपासना में प्रवृत्ति के उत्पादक बन रहा है। तो शास्त्र का फल तो प्रवृत्ति निवृत्ति है ना? प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजन शास्त्रस्य ये पहले कहा है शास्त्र का प्रवृत्ति निवृत्ति फल होने से उपनिषदे भी मुमुक्षु की मोक्ष के साधन आत्म उपासना में प्रवृत्ति करा करके प्रवृत्ति रूप फल से युक्त होने के कारण सफल हो जाएंगे शास्त्र हो जाएंगे प्रवर्तक होने से ये कहा जा रहा है वृत्ति के द्वारा कि इत्यादि विधानष् को असो आत्मा किंतम आकांक्षायां तत्स्वरूप समर्पणेन सर्वे वेदांता उपयुक्ता का सभी वेदांत वाक्य उपयुक्त हैं तो वो कौन है वेदांत जो उपास्य आत्मा का या ब्रह्म का स्वरूप बता रहे हैं तो उनको शब्दतः नहीं स्वरूप ब्रह्म स्वरूप बताने वाले उपनिषदों को बताया जा रहा है इसलिए नित्य इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार की वेदांतान एव अर्थ तो दर्शयती ये जो कहा कि उपास्य आत्मा के स्वरूप की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उपास्य आत्म स्वरूप को बता करके सभी वेदांत उपयोगी है ये कहा न तो उन आत्मस्वरूप के प्रतिपादक वेदांत को ही अर्थत भाष्यकार भगवान बताते हैं इसलिए कहा वेदांता एव यानी आत्मस्वरूप के प्रतिपादक वेदांतों को ही शब्दतः नहीं अर्थत दर्शयती दिखाते हैं नित्यः सर्वज्ञः सर्वगतः निर्वगत मुक्त स्वभाव विज्ञान आनंद का वेदांत के साथ करना सर्वे वेदांता वेदाता उपयुक्ता तत्व समर्पण तो स्वरूप समर्पण में तत्का अर्थ है आत्मा ब्रह्म उपासना का शेष ब्रह्म का स्वरूप प्रतिपाद आ, समर्पित करके ज्ञापित करके सभी उपनिषद हैं उपयुक्त है तो बता रही है जिस आत्मा की कहो या ब्रह्म की कहो उपासना करनी है वह कैसा है तो नित्य है कालत्र में उसका विनाश नहीं होता हमेशा रहता है ध्वंस का अप्रतियोगी है सर्वज्ञ है मतलब चेतन है सर्वगत है यानी व्यापक है नित्य से बताया काल से अपरिचिन्नता सर्वज्ञ शब्द से बताई ज्ञान रूपता चिद रूपता सर्वगत शब्द से बताया देश अपरिचिन्नता को और नित्य तृप्त से बताया एक प्रकार से आनंद रूपता को नित्य तृप्त है आनंद रूप आगे भी बताएंगे विज्ञानम आनंदम ब्रह्म और यहां पर भी नित्य तृप्त से आनंद रूप बता रहे हैं और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वह नित्य शुद्ध स्वभाव है मलिन नहीं है नित्य बुद्ध यानी चेतन स्वभाव है नित्य मुक्त स्वभाव है ये नित्य और स्वभाव शब्द का बीच वाले शुद्ध बुद्ध मुक्त तीनों के साथ आगे पीछे अन्वय करना कभी भी आत्मस्वरूप मलिन नहीं होता अशुद्ध नहीं होता उपाधि अशुद्ध उपाधि के साथ अविद्या से तारात में होने पर भी वह उपाधि के अशुद्धि से अशुद्ध नहीं होता इसलिए उसे नित्य शुद्ध स्वभाव कहा जाता है और जड़ पदार्थ की जड़ उपाधि जो कार्यक्रम संगत है उसके साथ संसर्ग होने से वास्तविक रूप से वह जड़ नहीं होता अभी तो हमेशा नित्य बुद्ध स्वभाव ही रहता है यानी चिद्रूप ही रहता है और नित्य मुक्त स्वभावी रहता है उसमें कार्यक्रम संघात के साथ तादात में होने पर भी बंधन का स्पर्श नहीं होता क्योंकि समान सत्ताक पदार्थों में ही वास्तविक संबंध बनता है यह तो पारमार्थिक सत्ता वाला है अधिष्ठान है तो अध्यस्त वस्तु के गुण दोषों से थोड़ा भी लिपायमान नहीं होगा अलिप्त स्वभाव है तो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म वह विज्ञान विशुद्ध ज्ञान तथा निरति से आनंद स्वरूप है इतव आदय सर्वे वेदांता तत्स्वरूप तो समर्पणेन उपयुक्ता ऐसा अनुय करना तो उपास्य ब्रह्म के स्वरूप का समर्पण करके यानी ज्ञापन करके उपासना में उपयोगी है उपासना विधि शेष बन जाते हैं और अर्थवान बन जाते हैं अब तद उपासनाच शास्त्र दृष्टो इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि तद शास्त्र दृष्टो अदृष्टो मोक्ष फलम इति ये जो वाक्य है उसका उत्तरण है टीका में ननु किम विधि इति तद आह तदुपासना तो कहते हैं उपनिषदों में आप विधि मान रहे हैं ब्रह्म उपासना की उस विधि का फल क्या है तो विधि फलम किम ये आकांक्षा होने पर कहते तद आह विधि का फल बताते हैं <coughs> तदउपासना चास्त्र दृष्टो अदृष्टो मोक्ष फलम भविष्यति भविष्य तदुउपासना इन वेदांतों के द्वारा जिस परम ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है उस ब्रह्म को शब्द से लेना है तो तद का अर्थ निकलेगा उपनिषद प्रतिपाद्य प्रत्येक आत्मरूप ब्रह्म की उपासना से इसलिए टीकाकार ने तद उपासनात् तत्का अर्थ बताते हुए कहा प्रत्येक ब्रह्म उपासनात प्रत्येक यानी अभ्यंतर ये जो अध्यस्त समष्टि वेष्टि उपाधि है उनसे आभ्यंतर जो ब्रह्म है उसकी उपासना से मोक्ष फलम भविष्य मोक्षरूप फल होगा ब्रह्म उपासना से वह मोक्ष कैसा है तो मोक्ष के दो विशेषण है शास्त्र दृष्ट और अदृष्ट तो शास्त्र दृष्ट का है केवल वेद से जाना जाता है और अदृष्ट का है लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अज्ञात और शास्त्र दृष्ट का है शास्त्र से प्रतिपादित तो जैसे स्वर्ग लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाण का अविषय है प्रमाणों से अज्ञात है और स्वर्ग कामो येज इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त स्वर्ग काम इत्यादि पदों से ज्ञात होता है शास्त्र से ज्ञात होता न दुखे न संभिन्नम इत्यादि शास्त्र वचन बताते हैं दुखादि से रहित जरादि दुखों से रहित स्वर्ग है तो कर्म का फल इष्टादि कर्मों का फल स्वर्ग जैसे प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से अज्ञात और शास्त्र से ज्ञात है ऐसे ही अदृष्ट यानी प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अज्ञात और शास्त्र प्रमाण से ज्ञात जो मोक्ष शास्त्र दृष्ट अदृष्ट मोक्ष का अर्थ निकलेगा प्रत्यक्षादि लौकि प्रमाण से अज्ञात और शास्त्र प्रमाण से ज्ञात जो फल है मोक्ष वह ब्रह्म उपासना से होगा तदुपासनाच शास्त्र दृष्टो अदृष्टो मोक्ष फलम इति अब इस वाक्य का थोड़ा सा अर्थ करते हैं टीकाकार वही मोक्ष के जो दो विशेषण बताए थे ना शास्त्र दृष्टोक्त और अदृष्ट इसका अर्थ कर रहे हैं कि ब्रह्मविद आपनोति परम इति शास्त्रोक्तो मोक्ष शास्त्र दृष्ट शब्द का अर्थ कर दिया तो ब्रह्मविद आपनौती परम इत्यादि शास्त, शास्त्र शास्त्र वचन के द्वारा बताया गया जो मोक्ष ब्रह्म ज्ञान का फल और वह स्वर्गवत लोका प्रसिद्ध अदृष्ट का अर्थ कर दिया जैसे स्वर्ग लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अज्ञात है अप्रसिद्ध का अर्थ है अज्ञात प्रसिद्ध का अर्थ होता है ज्ञात तो स्वर्ग जैसे लोक यानी प्रत्यक्षादि प्रमाण उनसे अप्रसिद्ध है अज्ञात है और शास्त्र से ही ज्ञात हैं ऐसे ही मोक्ष भी लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अप्रसिद्ध है और ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि शास्त्र से ज्ञात है वो फल है अव कर्तव्य इत्यादि वाक्य रहा है? कर्तव्य विधि इसका अवेशरण लिखते हैं टीकाकार कर्तव्य उपासना विषयक इति तो बाधक्य कर्तव्य उपासना विषयक विधि शेषत्व अनंगीकार ब्रह्म में यदि अनुष्ठे कर्तव्य यानी अनुष्ठे जो ब्रह्म उपासना और उस ब्रह्म उपासना विषयक विधि का शेषत्व यदि स्वीकार नहीं करेंगे ब्रह्म में तो जो दोष आता है उपनिषदों में वैफल्य नाम का वो दोष बताया जा रहा है बाधक तो उपनिषदों को व्यर्थ मानना अनर्थक मानना ये सिद्धांति को अभीष्ट हो नहीं सकता तो उपनिषदों के विफलता को टाल है तो मानना चाहिए कि अनुष्ठेय ब्रह्म उपासना विधि के शेष के रूप में ही उपनिषदों के द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा तब तो उपनिषदों का भी मोक्ष के साधन ब्रह्म उपासना में मुमुक्षु की प्रवृत्ति रूप फल सिद्ध होगा अन्यथा उसमें उपनिषदों में वैफल्य की ही आपत्ति आएगी ये बाधक बताया जा रहा है ब्रह्म को विधि का शेष के रूप में उपनिषदों से प्रतिपाद्य मानो अब ये थोड़ा उपसंहार आ रहा है वृत्तिकार के मत का इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल पूर्णमद पूर्णमद पूर्णम पूर्णा पूर्ण मुदच्य